श्री ष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चार चौदह दिसंबर अठारह सौ चौरासी तथा ईश्वर लाभ श्री राम कृष्ण तो भक्त बालकों की बातें कह रहे हैं श्री राम गिरी से ध्यान करता हुआ मैं उनके सब लक्षण देख लेता हूं घर संवारा यह भाव उनमें नहीं है स्त्री सुख की इच्छा नहीं है जिनके स्त्री है भी वे उसके साथ नहीं सोते बात यह है कि रजोगुण के बिना गए शुद्ध सत्वगुण के बिना आए, आये पर मन स्थिर नहीं होता उन पर प्यार नहीं होता उन्हें मनुष्य सकता। गिरीस, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कब परंतु हाँ यह कहा है कि आंतरिकता के होने पर सब हो जाएगा बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण आनंदमयी कहकर समाधि लीन हो रहे हैं बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे जरा समाधि से उतर कर कह रहे हैं ये सब कहा गए मास्टर बाबूराम को बुला लाए श्री राम कृष्ण बाबू और दूसरे भक्तों की ओर देख कर बोले सच्चिदानंद ही ईश्वर है और कारणानंद इतना कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे अब की बार मैंने अच्छा सोचा है एक अच्छे सोचने वाले से मैंने सोचने का ढंग सीखा है जिस देश में रात नहीं है मुझे उसी देश का एक आदमी मिला है दिन की तो बात ही ना पूछो संध्या को भी मैंने बंधा बना डाला है मेरी आँखें खुल गई हैं अब क्या फिर मैं सो सकता हूँ मैं योग और याग में जाग रहा हूँ माँ योग निद्रा तुझे देकर नींद को ही मैंने सुला दिया है सुहाग और गंधक को पीसकर मैंने बड़ा ही सुंदर रंग चढ़ाया है आँखों की कूची बनाकर मैं मणि मंदिर को साफ कर लूँगा राम कहते हैं भुक्ति और मुक्ति दोनों को सिर पर रखे हुए हूं और काली ही ब्रह्म है यह मर मर्स, म समझ धर्म और अधर्म दोनों को मैंने छोड़ दिया है फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया यदि काली काली कहते मेरी मृत्यु हो जाए तो गंगा गया काशी कांची प्रभाशाली क्षेत्रों में मैं क्यों जाऊं? फिर वे कहने लगे मैंने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा था माँ मैं और कुछ नहीं चाहता मुझे शुद्ध भक्ति दो गिरीश का शांत भाव देखकर कर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता हुई है वे कह रहे हैं तुम्हारी यही अवस्था अच्छी है सहज अवस्था ही उत्तम अवस्था है श्री कृष्ण नाट्य भवन के मैनेजर के कमरे में बैठे हुए हैं एक ने आकर पूछा क्या आप विवाह विभ्राट देखेंगे अब अभिनय हो रहा है श्री रामकृष्ण ने गिरीश से कहा यह तुमने क्या किया प्रहलाद चरित्र के बाद विवाह विभ्राट पहले खीर देकर पीछे से कड़वी तरकारी अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरीश के आदेश से रंगमंच की अभिनेत्रियां कृष्ण को प्रणाम करने आई सबने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया भक्तगण कोई कोई खड़े कोई बैठे हुए देख रहे हैं उन्हें देखकर आश्चर्य होने लगा अभिनेत्रियों में कोई कोई श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम कर, कर रहे हैं पैरों पर हाथ रखते समय श्री राम कृष्ण कह रहे हैं माँ बस हो गया माँ बातों में करुणा सनी हुई थी उनके प्रणाम करके चले जाने पर कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं सब वही है एक एक अलग रूप में अब श्री राम कृष्ण गाड़ी पर चढ़े गिरीश आदि भक्तों ने उनके साथ चल उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया गाड़ी पर चढ़ते ही श्री राम कृष्ण गंभीर समाधि में लीन हो गए नारायण आदि भक्त भी गाड़ी में बैठे गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी